मां की बातें स्वामी ईशानंद उन्नीस सौ के ज्येष्ठ मास में एक दिन प्रातः काल मेरे सुनने में आया कि श्री माता जी पूजनी शरद महाराज स्वामी शारदानंद योगिन मां गोलाप मां आदि के साथ कलकत्ता जाते हुए उसी दिन शाम को चार बजे कोयालपाड़ा पहुँचेंगी शिक्षक श्री केदारनाथ दत्त स्वामी केशवानंद के गृह मंदिर में श्री के तथा हमारे स्कूल में बाकी सब के ठहरने की व्यवस्था हुई है परंतु संध्या हो जाने पर भी वे लोग पहुंचे नहीं बाद में समाचार आया कि उनकी गाड़ी नदी के पास फंस गई है तुरंत कुछ भक्त तो उसी ओर चल पड़े बाद में रात के लगभग दस बजे सभी आ पहुँचे माँ भली भांति घूंघट काढ़े गाड़ी से उतरी और पाओ को थोड़ा घिसराते हुए केदार बाबू की मां के साथ उनके घर के मंदिर में गई उन्होंने वहां ठाकुर को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया और तदुपरांत संवेद स्त्री एवं पुरुष भक्तों ने उन्हें प्रणाम किया मैंने भी किया केदार बाबू की मां कान से थोड़ा ऊंचा सुनती थी अतः माता जी ने मेरे माध्यम से ही पुरुष भक्तों के साथ बातचीत की पुजनी शरद महाराज ने कहला भेजा कि रात अधिक हो रही है अतः माता ने थाली में से एक संदेश का टुकड़ा तोड़कर कर ग्रहण किया और थोड़ा सा जल पीकर वे आगे की यात्रा के लिए उठकर खड़ी हो गई मैंने भी सबके साथ भीड़ के बीच उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रणामी के रूप में पिताजी से जो कुछ मिला था मैंने उनके हाथ में दे दिया मां ने स्नेहपूर्वक मेरी ठोढ़ी का स्पर्श किया और फिर उस हाथ को चूमते हुए बोली बेटा जो कुछ देना हो सब पाँव में देना चाहिए धीरे धीरे जाकर वे गाड़ी में चढ़ गई इन साधारण सी दो चार बातों के माध्यम से मुझे उनके जिस स्नेह का आस्वादन मिला था उसकी तुलना में माता पिता का स्नेह भी उसी आयु में तुक्ष प्रतीत हुआ था एक बार जगतधात्री पूजा के अवसर पर कलकत्ता से जयराम बाटी जाते समय माँ प्रातःकाल कोयालपाड़ा आश्रम पहुँची अपराध में वहां से रवाना होते समय उन्होंने आश्रम के उत्साही कर्मियों से कहा था यहाँ पर अब तुम ही लोग मेरे अपने हो। गांव में अब तुम ही लोगों पर पूरी तरह निर्भर रह जा सकता है। यहां देखते हैं कि ठाकुर अब विराज रहे एक एक कर सबको आशीर्वाद देने के बाद वे बोली बीच बीच में जयराम बाटी आते रहना विशेषकर जगध पूजा के समय सबको आना होगा पूजा के दिन हम जगत धात्री कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है सो देखती हूँ कि ठाकुर ही तुम लोगों के द्वारा सब जुटा दे रहे हैं उसी समय से वे जब भी गांव में रहती हम लोग आश्रम का दैनन्दिन कार्य समाप्त करने के बाद सप्ताह में दो तीन दिन कभी बगीचे से और कभी बाजार से खरीदकर उनके लिए सब्जी ले जाते थे किसी किसी दिन वहाँ पहुँच देखते कि माल लेटी हुई है हम लोग सभी चीज़ें उनके निर्देशानुसार यथा स्थान रखकर उन्हें प्रणाम करते तो वे थोड़ा सा सिर उठाकर हमें आशीर्वाद देती तुम लोगों को चैतन्य हो भक्ति विश्वास हो और कहते थोड़ा सा मुरमुरा ले लो हम लोग भी उसे लेकर खाते हुए किसी किसी दिन तो रात के 12 बजे आश्रम वापस पहुंचे जाड़े का मौसम था एक दिन हम थोड़ी तरकारी और गाय का कुछ घी सिर पर लिए संध्या के समय पसीने से तर बतर हो जयराम बाटी पहुँचे एक मामी हमारी हालत देखकर बोली भक्त होने से ही इतना कष्ट बोझ धोते धोते लड़कों का सिर घिस गया यह बात सुनकर माता जी ने कहा उनका अपना सिर अब है ही कहाँ जिसका सिर था उसे ही दे दिया है इसके बाद उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया बाद में उन्होंने आश्रम में हम लोगों से कहला भेजा था एक साथ इतनी चीजें न भेजकर थोड़ा भेजना नहीं तो सूख कर बर्बाद होता है इसके बाद से हम लोग छोटी गठरी लेकर बार बार उनके पास जाया करते थे